ओ, ओ शान्ति शान्ति शान्ति हा जी वृद्धिरादैच इ सूत्र के उदाहरणं पहला प्रकार है क्रिदन्त क्रिदन्त में भागा पहली सिद्धि भागा में वृद्धि किस सूत्र से हुई है सीमा की बताएंगे भागा इस शब्द में वृद्धि किस सूत्र से हुई अथ उपध्या अथ उपध्याय से वृद्धि हुई है क्या अर्थ है अथोपाध्याय का अर्थ है अंग के उपधा आकार को वृद्धि होती है जी ठीक है बिल्कुल ठीक है अतः उपधा अर्थ है अंग के उपधा आकार को वृद्धि होती है ठीक है और ये इतना ही अर्थ बताता है या और कुछ बताता है हाँ जी इतना ही बताता है और कुछ बताता है विशेष बात तो आई नहीं है ये तो ठीक बात है कि अंग के उपधा आकार को वृद्धि होती है लेकिन कब होती है किस परिस्थिति में किस कंडीशन में होती है ये तो नहीं बताया नि, नित नित्य नित्य पर दोनों नित है या एक नित्य है और एक... न न्या, न्या और आ, न्या नहीं बोलोगे हाँ नित, नित और नित प्रत्यय परे रहे ठीक बात परे रहते जी यानी पांचवा पांचवा उनकी संज्ञा नित नित्य नित, नित नित का मतलब है यकार की। संज्ञा जिस प्रत्यय में हो उस प्रत्यय के याकार जिस प्रत्यय में हो, उस तो से जो वृद्धि हम कर रहे हैं भागा में यहाँ कौन सा परे है कौन सा प्रत्यय है यकारित है या नकारित है जी स्वामी जी फिर से एक बार बताएंगे यहाँ भागा में जिसको मान करके वृद्धि हो रही जिस कंडीशन को मान करके कार की संज्ञा जिस प्रत्यय में हो अथवा नकार की जिस प्रत्यय में हो उन दोनों में से किसी एक प्रत्यय के परे रहे थे अ, को है। तो यहाँ कौन सा परे? आ, जो यही प्रत्यय है वो आ आ, ये आ, आ, है। है। हाँ जी का प्रत्यय घई का यहाँ प्रत्यय है ठीक है बिल्कुल ठीक है चलिए आपने मेहनत आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है हम आगे बढ़ रहे हैं भागा में सु सुविभक्ति किस सूत्र से लाएं माता सुदेश जी जी सुअस जो सूत्र है उससे लाए हैं विभक्ति नहीं सुजस से तो इक्कीस सत्य आते हैं नेले मे प्रश्नगा या मे कथविभक्तिविभक्ति ये प्रथमा विभक्ति है नो विभक्ति कि सूत्र आ बोलेङ्ग सूत्र नहीं, नहीं, उससे। तो अब और सुम नहीं, तु बोजलो ए प्रत्य क्योंकि प्रथमा में प्रथमा प्रश्न है प्रथमा विभक्ति प्रथमा विभक्ति किस सूत्र से आई है प्रथमा विभक्ति न... फिर अब मुझे वही बता नहीं वो तो प्रथमा विभक्ति के अंदर तीन वचन है ना एक वचन द्विवचन बहुवचन तो एक वचन है द्वे क्यों द्विवचन एक वचन सूत्र से एक वचन आया है सूत्र लेकिन जी। प्रथमा विभक्ति को लाने के लिए भी तो सूत्र है ना Uh, पेले शुवात बहु क्रिङ्गा उत्तर चाय कि प्रथमा विभक्ति कि सूत्र आतिपति लिङ्गी नकले नहीं जी।, जी नहीं अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है ये तो ये तो। अच्छी बात है राजेश जी आप मत लिखिएगा जब तक ये नहीं बोलेंगे तब तक आपको लिखना नहीं है ओ, ओ, लिख, बोलने लिख, के बाद अच्छी बात है हम आगे बढ़ रहे हैं ओम कल भी बोलने के बाद ही एंटर किया था अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है क्योंकि मैं बाहर में देख रहा हूं ना तो मेरे को पता नहीं लग रहा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं हाँ जी अब हम आगे बढ़ते हैं उपधा किसे कहते हैं सीमा जी उपधा किसे कहते हैं अंग के परिभाषा बता उपधा की परिभाषा जिस सूत्र से होती है ना उस सूत्र से आपको बताने उस सूत्र में उपधा उपधा का डेफिनेशन जो है ना वो सूत्र बताएगा आ, उपधा का सूत्र वो है आ, अलो अंत्यांत्यात पूर्व उपधा आ, अलो क्या अर्थ है वो आपको विभक्तियों के अनुसार आपको अर्थ को समझना होगा अलो अंत्यात पूर्व का मतलब होता है अंतिम अल से अंतिम अल से पूर्व अल की उपधा होती है आ, अंतिम अल से पूर्व की उपधा होती अंतिम अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है तो अलो अंत्यात्म में अल पंचमी भक्ति और अंत्यात् पंचमी भक्ति है तो इसलिए अर्थ आपको ऐसा करना है अंतिम अल से आएगा ना पंचमी भक्ति में तो अंतिम अल से पूर्व की उपधा होती संज्ञा होती है ऐसे सूत्रार्थ करने में सरलता होती है ठीक है मैं भागा के विषय में पूछूंगा तो भागा यागा राग इन सब में एक जैसी बातें हैं इले मे पूरा करना च माता प्रत्य संज्ञा प्रत्य नाम, नाम कित्र प्रत्य प्रत्यय सङ्गसंज्ञा जिती प्रत्यय किं प्रत्यय कते प्रत्यय नाम भी किसी किं ना बहु सरल प्रश्न है जाता प्रत्यय प्रत्यय सूत्रयुन प्रत्य सूत्री प्रत्यय संज्ञा प्रत्य परे बैठ धातु से परे बैठे धातु हो प्राधिपति हो किसी से भी परे बैठेगा केवल धातु से नहीं गलत अर्थ में मतलब परे प्राधिपतिक से भी परे बैठेगा धातु से भी परे बैठेगा किसी से भी परे बैठेगा प्रत्येक जिस जिससे परे कहेंगे उससे परे बैठेगा ठीक है तो प्रत्यय संज्ञा प्रत्यय प्रत्य सूत्र से होती है हम आगे बढ़ रहे हैं दूसरे प्रकार के उदाहरणों को ले रहा हूं मैं नायका चायका पावका स्थावका ऐसे उदाहरणों को ले रहा हूं मैं दूसरे प्रकार के उदाहरण मेरा प्रश्न है स्थावक स्थावक इस उदाहरण में किस सूत्र से वृद्धि होती है आ, सुशीला जी स्वामी सा में किस सूत्र से वृद्धि होती है ऋचा जी बताएंगी ऋचा जी आगे आगे कौन स्वामी जी आगी? नमस्ते शीला जी बोल रही है नहीं ठीक है तो ऋषा जी आप बताइए हाँ जी वृद्धि राधे होगी वृद्धि राधे तो संज्ञा करता है सूत्र वृद्धि राधे सूत्र तो केवल वृद्धि किसे कहते हैं उसको बताता है पर स्टावका में वृद्धि किसी और सूत्र से होगी ना केवल वृद्धि आदेश तो ये कहता है आ, मेरे को वृद्धि कहते जताता है कि मेरे को वृद्धि कहना जैसे मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं तो आप यही कहेंगे मेरा ये नाम है मेरा यह नाम लीजिएगा मेरे को इस नाम से पुकारा जाता है तो वृद्धि आदेश कहता है आई औ मैं आई हूं मैं यानी हम हम आई हऊ है हमको वृद्धि कहिएगा ऐसा बोलता है वो मेरा प्रश्न है वृद्धि किसी सूत्र से होगी ना उस उदाहरण में किस सूत्र से होती है, है, है स्वामी हा, हाँ जी। क्या शब्द है सावकह पा, पावक पावकह नहीं पावका नहीं चलिए आप पाव बताइए पावका का वृद्धि बताइए मैंने तो पूछा है स्टावका स्तुति करने वाला स्टावका आप पावका का भी आ, आ, पावका उदाहरण में बता सकते हो कि पावका में किस सूत्र से वृद्धि हुई अच्छा आगे हम बढ़ते हैं आप नहीं बता पा रहे हैं तो अगर सीमा जी और माता जी इन दोनों में से कोई बता सकते हो तो आप लोग लिख सकते कि हम बता सकते ताकि मैं आप लोगों से पूछू आ, जी नीती नीती, नीती से सावका पावका इसमें वृद्धि होती हाँ सूत्रा जी सूत्रा की बताइए अजंत्यांग से वृद्धि नीति प्रत्यय परत फिर बोलिए अजंत से अंगस्य वृद्धिभवती प्रत्यय परत तो आपने अजंत अंग कैसे अर्थ कर दिया है तो उसमें कोई ठीक है अजंत्य अंग कह सकते है हाँ ठीक है हिंदी में बता दीजिएगा थोड़ा मुश्किल है कोशिश करिए कैसे भी बोलो आप आप आपके भाव को समझेंगे सब लोग आपकी भाषा है, है जिसका और नकार यित है जिसका ऐसे प्रत्येक परे रहते आ, पीछे का आ, जो अजंत अंग है उसका वृद्धि होता है आ, आप पीछे का ना बोल के आप ऐसा कह सकते हैं पहले तो आपने ठीक बता दिया है वृद्धि होती है या अंग अंग अंग वृद्धि होती है अजंत अंग को वृद्धि होती है ठीक है समझ अजंत अंग को वृद्धि होती है यितमित प्रत्यय परे रहते हो गया अच्छी बात है में वृद्धि हो गए तो क्या बनेगा वृद्धि हो, होने के बाद सई बनेगा ना सई और अका तो अब स्तई और अका इन दोनों के बीच में क्या काम होगा राम जी स्वामी जी वृद्धि होकर के स्तई बन गया स्तई और अका अब इन दोनों के बीच में क्या काम होनेगा ना सा सूत्र लगकर के बनेगा अच्छा हां में समझे अका सवर्ण दीर्घ नहीं परसनिकर्ष हाँ बोलिए बोलिए परसन्निकर्ष संहिता से संहिताम अधिकार में अः ये यवा हा आ, आ, ये सही नहीं है हाँ सूत्र लग करके स्थावका बन गया ठीक है अब हम आगे बढ़ रहे हैं का में, का में हमने स्थावका बना लिया अब विसर्ग करना है यहाँ पर राम मोहन जी विसर्ग करना है अब विसर्ग करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा सबसे पहले पहले इसको प्रातिपदिक संज्ञा करनी पड़ेगी नहीं तो हाँ पर... किस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे आ, से इसको कृत संज्ञा करेंगे कृत संज्ञा किसकी करेंगे कृदंत कृदंत है नहीं क्रिदंत तो है मतलब क्या मान करके किसको क्रिदंत मान मतलब किसको मान करके कृत कह रहे हैं आप तो उसको मान आ, नूल नूल को स्वामी जी हाँ जी नूल नूल त्रिचौ से नो आया हाँ जी उसको मान करके, आ, आप सकते। सकते। करके। आ, है ना आप नूल का इसलिए कृत अधिक समाजशास से प्राकृतिक संजय हो जाएगी बिल्कुल ठीक है अच्छा चल रहे हैं आप कहते हैं जी मेरे को पता नहीं रहता लेकिन आपको बहुत कुछ पता रह रहा है तो नायका बन गया स्तावका पावका ये सब बनेंगे इसी प्रकार से अब इस दूसरे प्रकार में ये जो नौल त्रिचों से ऊ को अक हो गया है और ये अक होकर केऊ को स्तावका बन गया तो यह बनाने के लिए औको आवादेश किस कैसे होता है कैसे हम पता लगाए कि यह ये आवा ही होता है राममोहन जी ये जो यथासख्या मनोदेश समानम से हो जाए हाँ यथासंख्य मनोदेश समानम बिल्कुल ठीक बात कही आपने और ये आ, नौ यानी ये जो अका है ये अक किस सूत्र से हो रहा है ब्राह्मो जी युवो रनाको हाँ बिल्कुल ठीक है युवो रको से हो गया सूत्रार्थ बता सकते आ, आ, यू, युवो रको का प्रयत्न करूंगा सुमेश जी यु यु होना अको आदेश यथा संख्यम होती हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है दोबारा बताइए एक बार अना अना युवस्को आदेश यथा संख्यम कुछ छूट रहा है सूत्रार्थ में मतलब कौन, कौन से यू और वो को अनौरा को हो रहे हैं किसी भी युग को हो रहे हैं या कोई आ, आ, सूत्र सूत्र पाठ देख सकता हूं स्वामी जी हां सूत्र पाठ देख सकते कल मैंने बोल दिया सूत्रों को मूल सूत्र पाठ को देख करके कोई बता सकते हैं एक मिनट निकाल रहा हूं निकालिएगा सात एक एक है हां स्वामी जी अंगस्य सुनो जी बिल्कुल ठीक बात है आप बत, आपने पकड़ लिया आप बोलिए सूत्रार्थ अंगस्य युवो अनाअक आदेशो भवतः यथा संख्यम हाँ तो यहाँ पर अंगस्य तो एक वचन में है और यू और आ, यू और वो दो है तो आपको ये कहना होगा अः अंगो यु अंगयो क्योंकि अंग से द्विवचन में क्या हो जाएगा अंगयो हो जाएगा ना हाँ जी तो अंगो युवो अनाको आदेश या अंग अंगसंबंधि ऐसा कह सकते अंगसंबंधि युव अनाक आदेश ऐसा अंग संबंधी अंग संबंधी ठीक हैंग संबंधी न अंग संबंधी नो हो ऐसा बने ठीक है जी जी बहुत अच्छी बात है सूत्र मूल सूत्र को देख करके भी अगर बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है मेहनत हो रही है परिश्रम हो रहा है तो हम आगे बढ़ रहे हैं दूसरे प्रकार के उदाहरणों में और कोई बात ठीक है एक बात पूछ लेता हूं नवल त्रिचौ नवल त्रिचौ ये किसके अधिकार में लाते हैं स्वामी जी अंग से अधिकार में नहीं नहीं नहीं एक, एक मिनट सुन जी हाँ जी नौल त्रिचौ ये किसके अधिकार में लाते हैं अब जो जो लोग बता सकते हैं वो लिख सकते हैं सीमा धातों के, के अधिकार में हां धातु के अधिकार में ठीक बात है ठीक है तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसी नायका स्थावका पावका ये जो उदाहरण है इसमें स्थावका में में धातु मूल धातु कौन सी है स्टाव इस उदाहरण में मूल धातु कौन सी है धातु को भी पकड़ना आना चाहिए हाँ जी सीमा जी बताइए क्या है ऋषा जी बताइए हाँ स्तुतो तो ये मूर्धन्य मु, शकार कि ऋचाजी स्तूतौ तु मूर्धन्य शकार्य उदाहरणकालव्य सकार किस से मूर्धन्य शकार, शकार, शकार को तालव्य सकार हो रहा है हाँ सीमा जी माता जी धातु हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक थी, है जैसे सावका पावका जी बनते हैं ऐसे ही कारका बनता है कारका में क्या विशेष विशे सूत्र लगता है कारका में क्या विशेष सूत्र लगता है रेणु जी बताएंगे आ, उरन रप एक विशेष सूत्र लगता है बाकी सारी स्थितियां सेम है वृद्धि उसी सूत्र से होगी अचोन से दुक्रिया करने, दुक्रिया करने धातु है इसमें अनुबंधों का लोप करके दिखाना रेनो जी जी तो अब का होगा और डू हो का आदिर नहीं टूटोगा हाँ आदिर नहीं ठीक बात है को, कोई असरे थे कौन असरे हैं रेणु जी जी सोनू जी आप, आपके पास में कोई बैठे हो क्या हंसने वाले नहीं मेरा तो कमरा गंदी है ठीक है ठीक है हां जी हम आगे बढ़ रहे हैं एक उदाहरण है मालिया जैसे शालिया बनता वैसे मालिया बनता है मालिया में मालिया में वृद्धि किस सूत्र से होती है रेणु जी, जी वृद्धि तो उसे अपने आप ही है वृद्धि भी है ठीक बात है माली में जो है पहले से वृद्धि है केवल हम उस वृद्धि को वृद्ध संज्ञा करते हैं आ, सूत्रार्थ क्या है वृद्धि अचान आदि वृद्धम का जो अचान आदि में जो आदि है उसकी हाँ कौन बताएंगे वृद्धि अच्छा वृद्धम सूत्रारद्मा जी नमस्ते स्वामी जी नमस्ते जी वृद्धि अच्छा तद वृद्धम हाँ रेणुजी सुनिएगा अचां मध्ये आदिः अच् वृद्धिसङ्गक् भवति तस्य समुदायस्य वृद्धि वृद्धिसङ्गद्धसङ्गकं भवति सो यस्य समुदायस्य आदिः वृद्धिसङ्ख्या अस्ति तस्य समुदायस्य वृद्ध वृद्धसंज्ञा भवति <laughs> ठीक है अब अब आप हिंदी में बताइएगा रेनो जी शब्द समुदाय के कौन से कौन से शब्द समुदाय वृद्धि है नहीं आप सूत्र देखिएगा ना आप सूत्र को देख करके अर्थ कर सकते आपको सूत्र देखने में सूत्र पाठ देखने में छूट है सूत्र को सामने रखिएगा सूत्र के पदों को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा वृद्धि यदि तद वृद्धम जिस तब्द समुदाय के अचो में आदि में वृद्धि है उस समुदाय की वृद्धि संख्या होती है तो अचाम अचाम का है ना अचाम जो है अचो में आदि की वृद्धि संज्ञा है उस समुदाय को वृद्ध कहते हैं ठीक है अब रेणु जी बताएंगी मालिया में यह किससे हुआ है ईय आ इस सूत्र से यह हुआ किसको हुआ ईय नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। चा, चा, चा, जो सरकार आया था जी जी उस सरकार को जी जी ठीक बात है अब स्थिति स्थिति को देखिएगा राजेश जी लिखिएगा स्थिति माला माला ईय माला और ई अब माला और इ मालिया बनाना है माला और ईया है स्थिति उन्होंने लिख दिया है अब यहाँ इसको मालिया बनाना है तो अब क्या प्रक्रिया चलेगी रेणु जी भट्टे यदि भट्टे का अधिकार आएगा से माला के आकार का लोक होगा थोड़ा सुधार करना है आपको बता रहे हैं आप ये कहिएगा ये छी भम से भ संजय करेंगे पहले पूर्व की हाँ संजय करेंगे फिर भस्य के अधिकार में यश्य से आकार का लोप हो जाएगा फिर उसको मिला देंगे मालिया बन जाएगा ठीक बात है अब यह बताइए मालिया बन गया अब इस मालिया में सूल आना है हमको तो क्या प्रक्रिया करनी है के अधिकार में प्राधिपदिक संज्ञा होनी है ना पहले तो प्राधिपतिक संज्ञा करके फिर प्रारी प्रारी प्रारी प्रारी आएगा। पहले नहीं आएगा पर... पहले प्राधिपदिक संज्ञा होगी फिर उसके बाद ज्ञापद आएगा तो प्राधिपतिक संज्ञा क्या मान करके कैसे होगी ये आपको बताना है कैसे? को है जी इसकी राष्ट्रपति संज्ञा ज्ञात के अधिकार में ये पद कहां से ला रहे हैं? बस हो गए बो प्रतिपति संज्ञा तो ये अर्थवत है इसलिए इसकी प्राथिपति संज्ञा हो गई अर्थव शब्द है ये प्राथिपति संज्ञा हो गई फिर प्राथिपति पाठ के अधिकार में जी इक्कीस शब्द आएंगे जी जी अच्छा आप ये बताइए शाला और छ है शाला और छ उस स्थिति में अगर इसको हम प्राधिपतिक संज्ञा करना है तो कैसे करेंगे आ, आ, आ, या माला को ले लीजिए माला और छ है अब प्राधिपतिक संज्ञा करना है माला और छ तो किस सूत्र से हम प्राधिपतिक संज्ञा करेंगे सत्यों का योग हो चुका है नहीं मैं मैं थोड़ा ऊपर उठ गया ऊपरा नीचे से ऊपर चला गया माला और छ यह स्थिति है माला है और छत्य आ गए सारा काम करके अब छाक करना है वो सब आगे करेंगे लेकिन को मान करके माला की प्राधिपतिक संज्ञा करनी है तो अगर कैसे करेंगे आ... प्रश्न समझ में आ गया क्या प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि छाकू मानकर छाकू मान अच्छा लिए मैं आपको बताता हूँ छाकू यह कर दिया को यह कर दिया छाकू मालीय बन गया अब उसके बाद में हमको तो अब माला और ई मिलकर मालीय बन गया अब हमको प्राधिपदिक संजय करनी है जिससे कि अंग संज्ञा कर सके नहीं ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं करना मा... माला और है। अब यहां पर को मान करके, करके अमको प्राधिपतिक बनाना है फिर उसके बाद अंग संज्ञा करनी अथवा केवल माला की अंग संज्ञा करनी है ईय को मान करके तब यहाँ का प्रत्यय है हाँ ये छह कौन सा प्रत्यय है समझना पड़ेगा ना आपको अब... आच्छा, कौन, कौन से प्रकार का प्रत्यय ये समझना होगा तभी आप प्राधिपतिक संज्ञा कर पाएंगे हाँ तो अब आप सरल हो गए आपको प्रत्यय है तो आप बताइए किससे प्राधिपदिक संज्ञा करेंगे हाँ तो तद्धित मान करके प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे ये मेरा प्रश्न पूछना था ठीक बात है हम आगे बढ़ रहे हैं चौथे प्रकार के उदाहरण में पहुंच रहे हैं औपगवह औपमन्यवह औपम्यवह में वृद्धि किस सूत्र से होती है जी। स्वामी जी स्वामी जीत नहीं प्रत्यय पहले पहले मेरे प्रश्न को समझना मैं प्रत्यय नहीं पूछ रहा हूं कि किस सूत्र से प्रत्यय आता है मेरा प्रश्न है वृद्धि किस सूत्र से होती है तथिते श्वचादे वृद्धि पश्चात आदि आगमे तथिते शवचादे वृद्धि स्वामीजी तथिते शचा आदेश वृद्धि होती है तो क्या अर्ध है उसका तद्धी ते तिते सत्ये सती तस्चा ये ये तुम आदिस्थिती अचा मध्ये आदिचस्थ वृद्धिर्भवती सम्य आगे भो तद्दि तद्दिश प्रत्यो अंगने अम्यू यु मध्य सप्तमी भक्ति अस्सी न तदिषु परे ते तु क तद्देशू की केशु तदितु पर यानी किन तद्धितियों के परे रहते तो ईतनीत तद्देशु पर अंग अचा आदे वृद्धिर्भवती तो इस, इस सूत्रकार बताइए राजेश जी हिंदी में दूसरों को पता लगे राजेश जी सुन रहे हैं स्वचा मादे सूत्र का अर्थ हिंदी में बताए ताकि सबको समझ में आ जाए यकार, यकार इत हो अथवाय के परे रहते अंग के अचों में से पहले अच को वृद्धि प्राप्त होती है हाँ इसको आप ऐसे भी कहते हैं इतना कार तद्धित या गणित तद्धित तद्त गणित तद्धित परे रहते अंग के अचों के आदि अच को वृद्धि होती है नित, नित तद्धित प्रत्ययों के परे रहते अगर बहुवचन में बोलना हो इित गणित तद्दितों के परे रहते अंग के अचों के आदि अच को वृद्धि होती है ठीक है हां औपमन्य में आपने बताया अंदरिश्य अनंतर अंदरिश अंतरीय विधा दिव्यों से अ प्रत्यय हुआ ठीक बात है अब मेरा प्रश्न है पदमा जी औपमन्यु और औपमन्यु और ऐ का अकार है हा स्थिति लिख दीजिएगा औपमन्यु और ऐ का अकार है अब इन दोनों के बीच में क्या काम होगा पदमा जी समझ रहे हैं औपमन्यु और अ क्योंकि उपमन्यु उपमन्यु था उपमन्यु के आदि में वृद्धि हो गई तो औपमन्यु बन गया और आएं का अकार है यची यची आगे। यची भाम। यची भाम। यची भाम। जी आगे औपमन्यमस्थ भि स्वादाद अजा च प्रत्ययपरत पू्यक्रेुण स्वामी जी हां भवति वर्णा गुणी हाँ तो थोड़ा सा हिंदी में बताना पड़ेगा राजेश जी बताइए और गुना सूत्रार्थ बताइए क्योंकि यहाँ ऐसी भम से भ संज्ञा हुई और भ के अधिकार में और गुना सूत्र से गुण प्राप्त हो रहा है तो सूत्रार्थ हिंदी में बताइए मैं ये बताती हूँ हिंदी में हाँ बहुत अच्छी बात है बताइए अंग का उवर्णांत अंग का ऐसा बोलिए ऐसा बोलिए भासजक अंग के भाषण भाषक भासजक अंग के उवर्ण अंत अ, अ, या फिर फिर ऐसा बोलिए ऐसा बोलिए भास संजक उवर्ण नांत अंग को भासंग, उवर भासंग अंग को भाषंग उवर्णांत अंग, अंग को गुण गुण होता है तद्दित परे रहते हां तद्दित परे रहते ठीक बात है अब हो गया बहुत अच्छी बात है अब यछिभम का सूत्रार्थ बताइए हिंदी में राजेश जी है। सूत्र है, समझना है सबको सर्वनाम सर्वनाम स्थान आ, एक तो सर्वनाम को पहले समझना है जो सू और जस अम सुट ये पांच अनपुंसक विभक्तियों को छोड़ के आ, जितनी भी विभक्तियां हैं प्रत्यय है ऐसे प्रत्ययों के अः सुनि सु सुप्रत्यय आदि में हो या प्रत्यय में आ, जो प्रत्यय यकार से या इकार से शुरू होते हो ऐसे प्रत्ययों के पहले जो अंग है उसकी भ संजा होती है सूत्रार्थ जो बहुत जटिल बनता गया है जी फिर से बताता हूं आ, सर्वनाम भिन्न प्रत्ययों में से स्वादि यानी सु आदि में है ऐसे प्रत्यय या यकार आदि में है ऐसे प्रत्यय या इकार आदि में ऐसे प्रत्यय से पहले वाले अंग की भ संजा होती है आ, तो इसको आ, फिर बोलिए एक बार सर्वनाम स्थान भिन्न इसको था? ऐसा बोलिए सर्वनाम स्थान भिन्न भिन, यकारादि अजादी स्वादियों के परे रहते सर्वनाम स्थान भिन्न सर्वनाम स्थान भिन्न यकारादि अथवा अजादी स्वाधियों के पड़े रहते पूर्व की भ संजय अगर मैं इसको संस्कृत में बोलू सर्वनाम स्थान स्वादौद पूर्व भ संजम भवती भवती पकड़ रहे मेरी बात को सर्वनाम स्थान भिन्न Uh, स्वादी ये स्वादी स्वादी है ना स्वादियों का ही विशेषण है ये यकाराधो आजादो स्वादी कैसा स्वादी यकाराधि स्वादी कैसा स्वादी आजादी स्वादी ऐसा तो ऐसा अर्थ बोलना है सर्वनाम स्थान भिन्न यकारादि अथवा आजादी स्वादियों के परे रहते यानी ऐसे स्वादी है जिसमें यकारादी होना चाहिए और आजादी होना चाहिए पकड़ में आ रहा है मेरे समझ में पहले नहीं आया था पर अभी आपने बताया तो आ गया मैं समझता था हाँ जी वो अलग है स्वादियों के अथवादी के, के ऐसा नहीं है ये स्वादियों का विशेषण है दोनों एक आजादी स्वादियों के परे रहे हाँ जी तो ये ये बहुत विशेष सूत्र है इसको समझ लीजिए सब लोग क्योंकि यम जो है ना सूत्रार्थ जो है सर्वनाम स्थान भिन्न होना चाहिए यानी जिनका सर्वनाम है, उन सर्वनाम स्थानों को छोड़ करके पांचों को छोड़ करके बाकी जो स्वादी है और वो भी स्वादी कैसे है यकार आदि स्वादी अथवा आजादी स्वादी यानी आदि में है जिन स्वादियों में अकार आदि अच प्रत्यार आदि में है जिन स्वादियों में ऐसे स्वादियों के परे रहते पूर्व की अंग संज्ञा हो भाई स्वामी जी इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं इसका उदाहरण तो यही है यह ना जो सूत्र में उपमन उपभु और अ प्रत्यय है या देखिए औपमन्यु उप, उप, उप, और आ लिखा है ना तो ये आ प्रत्यय जो है ये आ प्रत्यय को मान करके औपमन्यु को भ संजय कर रहे हैं थीके? तो आ प्रत्यय कैसा प्रत्यय है यह स्वादि प्रत्यय है स्वादि का मतलब है सुअे से लेकर के पांचवें अध्याय के अंतिम तक जितने भी प्रत्यय आते हैं वो सब स्वादि प्रत्यय उन स्वादी प्रत्यय में शर्त दिया है सारे स्वादी नहीं होना चाहिए यकार आदि होना चाहिए अथवा अजादी होना चाहिए तो यहां अच्छा अच में आता है अकार अथवा यकार आदि में होगा तो यकार वाला हो जाएगा <misterius> जैसे मैं बताऊं गार्ग्य गार्ग्य बनता है गार्गन बनता है वो यकार आदि वाले होंगे वो अभी इन उदाहरणों में नहीं है वो आगे जब आप पढ़ेंगे तब आ जाएगा यकार वाला। लेकिन अकार वाला तो आपको आगे जब अच्छ प्रत्यय का अच प्रत्यार में जितने वर्ण है उनमें से कोई भी आय प्रत्यय में आदि प्रत्य में, में अच प्रत्यार में आने वाले जितने भी वर्ण है उनमें से कोई भी वर्ण आदि में हो जिस प्रत्येक में, उस प्रत्यय के परे रहते है, की तो यहां है, और, अकार में है। और एक ही आद्यंत वे कस्मिन सूत्र से एक में भी आदि और अंत के समान मान करके इस अकार को आ, अजादी प्रत्यय मानेंगे पकड़ में आ रहा है आ, आ, आ, राजेश जी ओम भगवान हाँ सीमा जी आपको पकड़ में आ गया एक ही जहां पर अनेक वर्ण होते हैं तो आदि अंत चलता है मान लीजिए आपके दो बेटे हैं तो आप बड़े को आदि कहेंगे यानी आदि का मतलब पहला हुआ बड़ा बेटा और अंत में कौन हुआ तो छोटा बेटा अंत हुआ है तो पहले बेटे को आदि कहेंगे छोटे बेटे को अंत कहेंगे लेकिन एक ही बेटा हो किसी का एक ही बेटा हो अल्पना जी का अ, अल्पना जी को एक ही बेटा है तो वो उसी को आधी बोलना है उसी को अंत बोलना है तो एक में ही आप आधी अंत बोल सकते हो तो उसको क... रे रे उसके लिए एक नियम बनाए की जिसका एक ही बच्चा हो उसको वही बड़ा वही छोटा ऐसा कहेंगे बड़ा बेटा कौन है यही है छोटा कौन है यही है एक ही में बड़ा और छोटा क्योंकि एक ही है तो हम उसी को बड़ा मान लेंगे उसी को छोटा मान लेंगे ऐसे यहाँ अत्यय में एक ही है तो इसी को आदि मान लेंगे इसी को अंत मान लेंगे तो यहाँ आदि बोला है आज आदि बोला है तो आदि मान लेंगे अज, अज का मतलर है अज का मतलब है अच प्रत्यय अच प्रत्यय आदि में है जिस प्रत्यय में तो यहाँ अच प्रत्यय प्रत्यार आता है आकार और आदि में हाँ आदि में भी है तो आप सोचें मन में आधी तो अकेला है तो आदि कैसे होगा अकेले में आदि और होता है उदाहरणों में देख रहे थे आजादी का तो समझ आ गया और यकार आदि यकार आदि पता लग गया दो शर्त है यकार आदि का मतलब है यकार जैसे इन्होंने उदाहरण लिखे ना गार्ग्य गार्ग में आ, राजे जी गर्ग और या, या ऐसा लिखिएगा गर्ग और, गर्ग और, आ, अब गर्ग और या, जो या ये गर्ग और यो यह प्रत्यय है ये गर्गादि यही यही प्रत्यय है ये ये यकार आदि में है और इधर गर्ग शब्द है तो गर्ग की भाषण करेंगे ये एक आदि प्रत्यय है अच्छा अच्छा यकार आदि में ये है अलग हो गया तो आदि में है आदि और अंत एक में भी मानते हैं ना अभी तो बता रहता आदि और अंत एक, एक में भी आदि और अंत का ऊपर हटा करके हम देखते हैं वो भी, वो है, वो है, तो हम आदि मानकर कर रहे हैं एक आदि है एक आदि एक आदि स्वादी प्रत्यय तो सूत्रार्थ ये है सर्वनाम स्थान भिन्न एक आदि अथवा आजादी स्वादियों के परे रहते की भा संज्ञा होती है अब इसी तरह यशियती सूत्र से हम जब लोप करेंगे यहाँ पर गर्ग में आकार की और जैसे माला में माला में आकार का लोप कर दिया था ऐसे लोप करते यशियती चूत्र से तो राजेश जी बताएंगे यश्यती सूत्र का अर्थ बताइए ये भी विशेष सूत्र जैसे एचिबम सूत्र है वैसे सूत्र है विशेष सूत्र है आप खोल करके देख सकते हो अनवृत्ती आदियों को छठे अध्याय के चौथे पाद में सूत्र छ चार एक सौ अड़तालीस खोल करके देख सकते हो मूल मूल का सहारा ले सकते हो तीचा अनुवृत्ति आएगी हाँ जी लोप की अनुवृत्ति आ रही है ठीक बात है लोपो अकद्रव से लोप की अनुवृत्ति आ रही है मैं बता देता हूं अनुवृत्ति आपको नद्दित से तद्विते की, की अनुवृत्ति आ रही है भस्य की अनुवृत्ति तो आ रही है भस्य के प्रकरण में है और अंगस्य अंगस्य की अनुवृत्ति है भस्य की तो अनुवृत्ति आई है क्योंकि भ के प्रसंग में चल रहा है तो दो विशेष अनुवृत्तियां हैं लोप और तद्दित कांग्रेस की समझना है अब सूत्रार्थ करिएगा तद्वित भस्य लोप अंगे स्थिति है अब सूत्रार्थ अंगस्य अंग अंतिम इकार अकार का लोक होता है पर मुझे नहीं पता चला लिख लीजिएगा स्क्रीन पर आपको समझ में आ जाएगा यशिया में छठी विभक्ति के एक है यशिया तो य को खोलेंगे तो ये बनेगा यानी इकार और आकार को मिला तो यह बनाएगा यह और उस य को श्रेष्ठी विभक्ति में यारे ओम भगवान तो सूत्रे तीन पर अंग सेम्यता अकार से हिंदी में ये होगा कि अवर्णांत भा संजक इवर्णांत अवर्णांत अंग का लोप होता है तदित परे रहे भगवान हाँ जी अत अंत शब्दी कुत आगे हाँ ये अंत जो है ना जब वो आ, ना लगे। ना ना तत्र जिस विशेषण से विधि की जाती है वहां पर तदंत ग्रहण होता है तो यहां इकार और अकार इकार और अकार ये विशेषण है इकार और अकार इकार आकार का लोप होता है, है कह रहा है. तो इकार आकार विशेषण है ये, किसी शब्द के क्योंकि ना या तो धातु का होगा या प्राधिपतिकोप हो हो हो होता है तो इकार अकार आकार के विशेषण है उसका कोई विशेष होगा विशेषण और विशेष होते हैं तो विशेष का ही तो विशेषण होगा तो इकार और आकार बोलते ही यह विशेषण है विशेषणों का जब प्रयोग हो रहा है तो जिन विशेषणों से विधान किया जा रहा है तो वहां तदंत ग्रहण होता है ऐसा परिभाषा कहता है एन विधि तदंत से एन विशेषणेन विधिर्धीये तदंत से ग्रहणम बहुत आप सूत्र खोल करके देख सकते हैं पहले ही अध्याय में है यहन विधि तदंत से सूत्र है सूत्र संख्या क्या है एन विधि तदंत एक एक हाँ एकहत्तर है ना आप खोल के देख लीजिए विशेष विधीये तदंत से समुदाय ग्राहको बोति वहां स्वम रूपम की भी अनुवृत्ति आ रही है स्वम रूपम की तो जिस विशेषण से विधान किया जाता है वहां तदंत का ग्रहण होता है और स्वम रूपम का अगर मान लीजिएगा यह स्वम रूपम इसलिए कहा गया है मान लीजिए कहीं कहीं केवल धातु एक ही होता जैसे इन गतो धातू है जैसे इण गतौ धातु है राजेश जी लिखिएगा इण गतो अब इन गतो जो है इनमें ईकार बसता है केवल राजेश जी में अब ई केवल ई एक ही बच रहा है तो ये स्वम रूप में इवर्णांत का मतलब केवल यहाँ अंतवंत नहीं है इसमें केवल स्व स्वरूप का भी ग्रहण है यहाँ पर ई से केवल ई वर्ण ही पूरा स्वरूप का ग्रहण होगा एक ई स्वरूप का होगा और ईवर्णांत का होगा दो अर्थ होंगे स्वरूप से स्वरूप स्वच्छा रूप का मतलब है स्वयं रूप का मान लो वहां विशेषण के रूप में ना होकर के वो पूरा वो सब कुछ है ई तो उसको कहते है स्वरूप स्वरूप का भी ग्रहण होगा और इवरनाथ का भी ग्रहण होगा तो, तो जिस विशेषण से विधान किया जाता है वहां तदंत ग्रहण होता है और स्वरूप का भी ग्रहण होता है यानी जिस विशेषण से आप विधान कर रहे उस विशेषण मात्र का भी ग्रहण होगा इवरनाथ का मतलब है इवर्ण का मतलब केवल इवर्ण को भी लिया जाएगा यह है स्वरूप इवर्ण का मतलब है इवर्ण बाकी इतना ही समझ लीजिएगा यहाँ पर स्वम रूप शब्द या सूत्र से स्वम की अनुवृत्ति आ रही है इसमें तो इस रूपम को तो आप बाद में समझ लेना अब तो इतना ही समझ लेना कि, जिस विशेषण से विधान किया जाता है वहां पर तदंत ग्रहण होता है यानी वो विशेषण अंत में है ऐसा माना जाएगा किसी के अंत में तो फिर वहां तदंत ग्रहण होकर में है जिस समुदाय के अवर्ण अंत में है जिस समुदाय के ऐसा अर्थ निकलेगा जहां भी विशेषणों के द्वारा विधान किया जाता है वहां तदंत ग्रहण होता इसलिए वहां अंत आता है इवर्णांत अवर्णांत भ संजक ंग का लोप होता है तद्धिक परे रहते ऐसा अर्थ निकलेगा स्पष्ट हो गया जीवन जी से, से वो आपको बताया था ना सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र से सवर्णों का भी होगा वहां तो लिखा है तो इवर्ण का मतलब अरस्व भी होगा और दीर्घ का भी होगा अपने सवर्णों का भी ग्राहक होता है वो परे रहते परे रहते और दीर्घ इकार परे रहते नहीं, नहीं दीर्घिकार की बात नहीं है अच्छा दीर्घ इकार परे रहे तद्दीप परे रहते अच्छा सूत्र है ना समझे हाँ ईटी भी है ना ये है ना ठीक बात है हमने ईटी को तो छोड़ दिया ठीक बात है सूत्रार्थ ये होगा इवरणांत अवर्णांत बासंजक अंग का लोप होता है तद्दीप परे रहे थे और ईकार परे रहे थे ठीक बात है और यह जो इवरनाथ को लेकर के जो मैं बोल रहा था वो इवरनाथ अरस्व इवर भी हो सकता है और दीर्घ इवरनाथ भी हो सकता है जैसे अवरनाथ का मतलब है अरस्व अवरनाथ भी हो सकता है दीर्घ अवरनाथ भी हो सकता है जैसे रेणुजी ने बताया माला में एस्यति चूत्र से अवरनाथ का लोक किया वहां अवरनाथ से वहां दीर्घ आकार था दीर्घ आकार का भी हो गया सूत्र तो अवर्णांत कह रहा है लेकिन वहां अवर्ण से दीर्घ आकार का भी ग्रहण होगा ऐसे इवरनांत से दीर्घ ईकार का भी ग्रहण हो जाएगा तो अवरणान्त इवर्णांत बहसंजक अंग का लोक होता है तद्धित परे रहते और ईकार परे रहते क्योंकि इति है ना इति को हमने छोड़ ही दिया था ठीक बात है परिभाषा तो पहले मैंने इकारांत और अकारांत का लोप होता है ये? कोई बात नहीं कोई इकारांत बोले वर्णांत बोलिए कोई दिक्कत नहीं कार बोला दोनों का एक ही अर्थ है इवरनाथ भी कहो इकारांत बोलो एक ही बात है दोनों अवरनाथ बोलो इवरनाथ बोलो चौधरी दोनों आएंगे, आएंगे। केवल मैंने इकार इकारांत आपने इकारांत बोला इकार बोला मैंने अवर्ण वर्ण जोड़े क्योंकि वर्ण के आगे कार जोड़ते हैं तो इकार उकार ऐसा होगा लकार मकार अगर आप वर्ण जोड़ेंगे तो इवर्ण वर्ण लवर्ण ऐसा आप बोल सकते हैं तो वर्ण जोड़ो या कार जोड़ो एक ही बात है वेणु जी ठीक हो गए हाँ राम मोहन जी बताइए स्वामी जी ई जो इति में पड़ा है ना स्वामी तपर होने से दीर्घकार का ही ग्रहण होगा ना ह्रस्व का नहीं हो सकता है वहां नहीं होगा वहां तो ई परे रहते है ना त, तपर क्यों कार परे रहते केवल दीर्घ इकार परे रहते हम विचार कर रहे हैं इवरनांत उवरनात का ठीक है स्वामी उवरनात में तो दीर्घ का भी ग्रहण होगा लेकिन जो परे माना है वो केवल दीर्घ इकार ही परे रहना चाहिए हाँ तो अब स्थिति में पहुंच रहे हैं हम लोग स्वामी जी एक प्रश्न और है स्वामी जी जी ये ई कार का विशेषण तो नहीं है ना स्वामी जी ये अलग अलग है नहीं नहीं अलग अलग है ई कार ई कारे और तद्दीप परे ऐसा ये जो चकार है ना ये चा चा से ग्रहण किया है और सूत्र में शिकार है ऐसा हा जी अन्तरे प्रत्यय कोसा आयनो प्रत्य प्रत्यय का आयनोता है रुचि जी बेङ्गी हा जी नडादि आय प्रत्यय से फ को आय हो जाएगा ठीक है वृद्धि किस सूत्र से हो रही है कि चास वृद्धि हो रही है बिल्कुल ठीक बात है आ, आप बताइए आरण्य में कौन सा प्रत्यय हुआ है अरण्य में अण प्रत्यय न प्रत्यय हुआ है जी ठीक है जी, जी वृद्धि हुई है तद्यतेश्व चामाधेह से तद्येश्वर चामाधे से बिल्कुल ठीक है और आश्वलायना में वृद्धि किस सूत्र से हुई जी इसमें भी तद्येश्वर चामाधेह से होगी स्वामी ठीक है और आश्वलायना में तद्वितेश्वर चामाधि से होगी तदितेश तदितेश्वचा महादे से कैसे होगा आश्वलायना में तो यहां पर भी थक हो रहा है आश्वलायना में भीलायना में तदितेश माध्य नहीं आश्वलायना में कि चासेम स्वामी किति जी जी अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगला उदाहरण हम देख रहे हैं पांचवा उदाहरण हो गया छठा भी हो गया सातवा उदाहरण में जा रहे हैं श्रद्धा जि बताएंगे श्रद्धा जि बताएंगी अनैशी अनैशीत में वृद्धि किस सूत्र से हो रही है ओम स्वामी अनैशीखम स्वामी हाँ जी हाँ जी अनैश्चित में स्थिति वृद्धि परश्मे पदेश उससे होगा हाँ अनैश्चित में स्थिति वृद्धि परसमय पदेश सूत्राधि बताइए हिंदी में परे रहते अंग को वृद्धि होती है हाँ जी तो अंग को कहा होती है तो परिभाषा सूत्र आएगी स्वामी जी इको गुण वृद्धि हाँ इको गुण वृद्धि परिभाषा आएगा तो सूत्रार्थ करिएगा इको गुण वृद्धि की सूत्रार्थ है सुनिए इको गुण वृद्धि को सीची परसमय प्रदेश में मिलाकर करके फिर आपको प्रार्थ करिए जी परस्मय पद परक सिच के परे रहते एक के स्थान पर वृद्धि होगी जी बिल्कुल अंग के इक्के स्थान पर हाँ अंग के इक्के स्थान में वृद्धि होगी सिंची वृद्धि परस्मय प्रदेश अब ये बताइए अचय शीत में ईट के सूत्र से होता है हां जी स्वामी जी अचय शीत में अनय में अनय शीत में ईट ईट किससे सूत्र होता है ईट अस्थिशिचो प्रत्ये अस्तिशो प्रत्य से ईट कागम होता है ठीक है और इसमें इसमें इट आगम इट आगम स्वामीजि अस्ति ईट आगम पसलादे आगमी मट न पूच इट इट आगम इट आगम न को नीन ए में एक तो का पूछा, आदम, तो अस्ति सिचो से और का का से और है है बता आगम को नीता उपदेश अनुदरा निषेध अचय शीत अपरा उदाहरण है जिटिल का मतलब लंबा उदाहरण है बहुत सारे सूत्र लगते हैं इन सबको समझना होगा और यहां पर सिंगंत की प्रक्रिया भी आई है सिंग्रिया को भी आप लोगों को समझना है हाँ श्रद्धा के बताएंगी अलावी अलावीत में वृद्धि की सूत्र क्यों रहेंगे अलाबी कितने भी वृद्धि होगी जी और इसमें आ, इसमें ईट होता, होता, होता है ईट ईट नहीं है तो लुट छेदने जाट होता है तो निषेद क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर क्यूँकी ये ए, ये एक के के है कि जो एक है उसकी उसमें तो इतना ये नहीं है इतना बोलना है है उसमें बोलना बोना किं अनुदात्त न अनुदात्त न उदात्त उदा निषेध न अब आकारशीत में क्या विशेष सूत्र लगेगा ये बताइए बाकी तो सेम है सब कुछ केवल आकारशीत में कोई विशेष सूत्र हो तो बनाए में उन हाँ उपरा आकारशीत में उड़न व्यापार अतिरिक्त सूत्र लगता है और, और एक बात मेरे को पूछेगा आदे, आदेश लघो में अतो जी अतो ह लघो इमे अतूत अतः लघो आपको सूचना करने में सरलता हो।, हो जाता है आपके लघु आकार का आधी हर के लघु आकार को विकल्प से वृद्धि होती है हला लघु आकार को वृद्धि विकल्प से होती है तो एक बार अपाठित होगा एक बार अठित होगा ये जी जी तो ये आपका पूरा हो गया सूत्र वृद्धि आदेश तो आप लोग फिर भी एक बार इसको अतारित अपाठित अकारषित इनको अच्छी तरह समझ लीजिएगा किसने और बातें पूछ सकती हैं पूछ सकते हैं कोई बात बात बहुत कुछ आप लोगों ने बताया किन से नहीं पूछा गया आपने से? सभी से ना? नहीं नहीं पूछा पूछा है है जी मुझे भी रहे आपने बताया लगभ्युग्रे मेरे स्वामि बाया गुणा सूत्र अध्यन् गुणा अध्यन् गुणा गुना में में ज्यादा नहीं नहीं है. भी जिस थोड़ा नहीं है. पर बाद अबेन्दुना लम्बाङ्ग् कुत्र को नेण्डक ओम स्वामी जी. स्वामी जो है. रागा मे स्वामी ओं स्वामी रागा शब्द है हाँ हाँ हाँ। रागे, रागे जो जो धातु है उसमें जो बीच में धातुी या येकार पक स्वामी जी ये नाे वा वो तो ने गलत लेगा वो गो सूत्र से तो ही। नहीं। वो के वो तो पहले अनुनासिक अनुनासिक है है को क्या अनुनास अनुनास अनुसरम उत्तरी अकार अनु हैर उत्तर सूत्र है बहुत सरल है ये कोई बहुत गंभीर उदाहरण नहीं है जैसे आप लोगों को बता चुके हैं सब आपने से कोई और बता सकते हैं कोई भी श्रद्धा जी को छोड़ करके ओ, स्वामी जी, उसमें नोना नहीं लगेगा वो तो वो तो नकार है नकार नकार नकार है उस नकार को अच्छा पद्मा जी बता सकती बहुत अच्छी बात है और कौन बता सकते हैं श्रद्धा जी बता सकती है और पूछ लिया पहले हाँ जी ओम शानी ऋचा जी बता सकती है रेणु जी क्या कह रहे हैं आपने पदमा जी से पूछ लिया अच्छा ऋचा जी बोल दीजिएगा आप सूत्र से होता है लोना सूत्र से होते नहीं लोना तो कहता है नकार को नकार होता है यानी कारीजितवा को तो को, को होगा. नहीं, है है, कि नकार को, नकार को, आ, यकार नकार नकार का अक्षर के में में यकार. आ, जी आप, रंज, रोपकारी लिखेगे नकार. है, ताता, ताता। हाँ जी हाँ जी राजी जी नहीं की अच्छा, अच्छा कोई बात नहीं तो ऐसा बहुत सरल है सोच चुना सूत्र लग रहा है इसमें कोई बहुत सोचने की बात थोड़ी है सोच अब आप कम से कम सूत्रकार तो समझ लो अपने आप पता लग जाएगा आपको सूत्र से नकार को नकार हुआ है और कुछ कुछ नहीं तो क्या है सकार के सकार को और तवर्ग को शकार और चु, चुना है ना चू हाँ शिकार और चवर के योग में सकार को शिकार होता है और तवर्ग को चवर्ग होता है बात है सकार को शकार होता है तवर्ग को चवर्ग होता है, है।, है शिकार चवर और चवर्ग के योग में हाँ जी रेणु जी यही सूत्र है ना जी, जी ने बताया था जली क्योंकि ये तो नकार को यकार करना है ना तो चुना सूत्र के हो जाएगा चलिए अभी अभी आप लोग सोच करिएगा अपने आप सूत्रार्थ समझ लीजिएगा अपने आप पकड़ में आ जाएगा किती को देखिएगा रंज रंज में नकार जोड़ दीजिएगा नकार र न और ज अपने आप समझ में आएगा तो सूत्र के नियम को लागू कर लीजिए फिर समझ में नहीं तो कल पूछिएगा ठीक है है, जी हाँ तो सरल है आप समझ में आ जाएगा सबको ओ शांति शांति शांति ही नमो